भाइयों और बहनों पहले तो जो भाइयों ने शिकायत की थी तीन ने एक हमारे मित्र हैं वो तो हैं वो तो सभ्य ही हैं लेकिन जो तीन ने शिकायत की वो भी बिल्कुल शांत रहे उनका कहना था वो उन्होंने सुना दिया तो उनको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अब ये चिट्ठी मैंने थोड़ी पढ़ ली क्योंकि उस पर लिखा है शीघ्रता से पढ़ो और उसका जवाब दे दो ये सिख भाई ने चिट्ठी लिखी है वो सूचना करते हैं कल जो तो मैंने कहा था उस पर से सिख ग्रंथ में तो मीठी मीठी ज्ञान की वार्ता तो बहुत सी भरी है मैंने तो ये भी कह दिया कि उसमें से कुछ न कुछ तो लफा गाया जाता है भजन में इससे उनको संतोष नहीं होता है मैं समझ सकता हूँ तो कहते हैं कि कुछ मैं खुद ही दुश्मना लूँ तो उन तो भाई से मेरी ये प्रार्थना है कि कोई वक्त वृष्टिशन जी के साथ वो वक़्त ले लें और उस वक्त आकर मुझको कुछ सुना दे मैं सुन लूँ और बच्चे इसमें से ऐसा इस कुछ मुझको लगा कि अच्छा वो तो हमेशा क्यों न कहे तो हमेशा कह देंगे मुझको तो अच्छा ही लगेगा कि जितने धर्मों में है उसमें से कोई बुलंद चीज़ है वो बस क्लास में भर दे बड़ा अच्छा लगे वो हो नहीं सकता है और उसके लिए अवसर तो होना चाहिए बगैर अवसर के कुछ करें तो कृत्रिम हो जाता है उसका पीछे असर न मेरे दिल पर होता है न मेरे दिल पर न हो जो खुद प्रार्थना करवाता है तो पीछे दूसरों के दिल पर तो असर हो कैसे सकता है हमारे यहाँ तो एक भजन है गुजराती भजन है के वो कहता है भक्त है वो के सारे सारे जगत में इतनी दिया बत्ती है वो तो चांद है सूरज है वो तो तारागण है उसको लियाबटी कहते हैं तो उसमें से एक चिंगारी तो मुझको दे लो, कहता है कि अगर वो चिंगारी भी मुझको नहीं मिलती है तो वैसे तो मैं क्या कर सकता हूँ तो मैं तो, तो काँप उठता हूँ लेकिन जो तो खुद काँप उठता है वो दूसरों को कैसे वो उनका कांपना उछलवा सकता है उनकी जो थरल है जो कंपन है उसको कहाँ से निकाल सकते हैं तो ठीक है तो इसी तरह से अगर मेरे दिल में ही एक कृत्रिमता पैदा हो जाए कि चलो सबको राजी करने के लिए कुछ करो तो तो मैं निकम्मा बन जाता हूँ और आप पर तो कोई असर नहीं होगा तो वो भाई वक़्त तो ले लेंगे मुझको सुना देंगे मुझको लगे कि हाँ अच्छा ही है वो तो तो इससे उसको हम पाखल कर देंगे इतना ही इतना वो समझ ले कि मेरे दिल में अगर कोई भी धर्म में से कुछ निकाल कर नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये तो है ही नहीं कभी हो नहीं सकता है कि उस धर्म के बारे में मेरे दिल में आदर कम है मेरे दिल में तो सब जो धर्म है उसके प्रति इतना ही आदर है जितना मेरे धर्म के प्रति दूसरी तरह से मेरा जीवन को चला सकता वो तो इस बारे में हो गया अभी एक भाई ने मुझको कह दिया था कुछ दिनों की बात है कि तुमको हम रुई दे दे तो रुई तो यहाँ कहा नहीं है यहाँ मेदों पड़ी है उनके पास रुई की वो बेटियाँ पड़ी है और वो तो उसको तो ऐसी तरह से बंद की जाती है कि वो वो कोई ऐसा नहीं पता चले कि इसमें रुई भरा है ऐसी पड़ी है और नहीं तो अपना काम कैसे चलाएंगे लेकिन वो तो कहते हैं कि मुंबई में तो हजारों रूई की ऐसे आचड़ी कहो उसको क्या कहते हैं वो पड़ी है तो उसमें से थोड़ी यहाँ दे देना वो तो कोई बड़ी बात नहीं है तो मैंने भी कहा कि वो तो दे दो उसका सबब भी क्या है? कि मैंने एक सफे केडिया था उस पर से ये बात निकली कि अगर हमारे पास हुई आ जाए और एक सोई आ गई तो एक से तो नहीं बता है एक कुरुक्षेत्र में ही अभी तो दो राख वो शरणांग पड़े हैं और रोज नए आते जाते हैं तो उनके पास ये काम लेगा तो एक सोई से तो नहीं चलेगा ना लेकिन सोई हमारे पास काफी मिलेगी धागा सीने का मिले और वो काली को मिले या तो गाढ़ा गाढ़ा मिले गाना तो इतना नहीं मिल सकता है है को को को तो मिलों का है, नहीं। तब वो तो का तब उन लोगों शरणार्थियों को, को रू बांट दो और पीछे उनको रू को थोड़ा साफ करना पड़ता है हाथों से सा, साफ हो जाता है और उसमें से पीछे वो रजाइया बना ले अपने हाथों से तो जो बनी हुई रजाई का दाम बढ़ता है उसी आधे दाम से ये काम हमारा निपट जाता है और जितना चाहिए इतना रूप से मिलेगा तो किसी को वो ज्यादा के दिनों में वो ठंडी की बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी सबको काफी गर्मी मिल सकती है पीछे उसमें एक फायदा तो वो भी है कि जब हमने एक रजाई बना ली तो जब मेली हो जाए तो मेली तो उसको होना है मैं कली को माना के रंगीन मिले हमको रंगीन मिले तो भी को ये तो रंग है उसका मतलब ये कि मेल तो है लेकिन वो मेल हमारे देखने में नहीं आता है तो वो जो बुरी बात है इससे तो बेहतर है कि सफेद हो तो उसमें मेला हुआ तो जब हमारे ढोना है तो बहुत हो सकते तो ऐसे नहीं ढो सकते कि रोई उसमें भरा है तो लेकिन जब हमने ही धागे से ची लिया है मोटे मोटे धागे होंगे तो उस धागा को तोड़ डालें और रोई को रखें धूप में रखें उसको थोड़ा फैलावे दूध दुबारा तो धन की चलाई ऐसा हो जाता है और पीछे वो रजाई का कपड़ा है उसको साफ करें और पीछे उसमें भरके तो दो हमको फायदा मिलता है एक तो हम नई रजाई बना लेते हैं और पीछे नई गर्मी पैदा कर लेते हैं रोई का तो यह है वो वो ऊन का कपड़ा का नहीं रहता है दिल्ली की अगर रजाई बना लेते हैं तो थोड़ी दब जाती है तो पिछले उसमें से दो जो, जो गर्मी मिलती है वो इतनी नहीं मिलेगी कुछ तो मिलेगी इसलिए अगर उसको नई बना लेते हैं तो इसको तो खूबसूरत लगती है और पिछम मच जाती है और हजारों या तो कहो कि लाखों रुपया बच जाता है क्योंकि हमारे तो लाखों रुपया आदमियों को भर काम देना है तो इस तरह से मैंने कहा तो मुझको लगा यहीं आपके मार्फट से जो ऐसे दानी पड़े हैं कि जो हमको रजाई नहीं दे सकते है क्योंकि वो कोई मिल नहीं बना चलाते हैं लेकिन उनके पास वो सिर कपास रुई के ही, तो ही सौदागर देते हैं ना तो वो रुई हमको देने के लिए तैयार हैं तो मैं कहता हूँ की जितनी वो दे सकेंगे वो उसका स्वीकार कर लूंगा और उनको मैं धन्यवाद भेज दूंगा और मैं चाहता हूँ कि वो भी करें यूं भी तो हमको अभी तो मैं यहाँ जाहिर नहीं करता हूँ लेकिन अभी भी या तो पैसे आते हैं या तो कोई न कोई रजाई भेज देते हैं या तो या तो कमल भेज देते हैं लेकिन कुछ आता ही रहता है तो वो सिलसिला तो अच्छा लगता है लेकिन हमारे रेफ्यूजी भी तो आते ही रहते हैं उनको सबको पहुँचाना हुकूमत को तो पहुँचाना ही है हकुमत से हो सके वो करे लेकिन हुकूमत खुद दब जाएगी अगर सब बोझ उन पर रखे आज तो हकुमत, जो हकुमत चलाते हैं उनकी नहीं है हकुमत तो आपकी है मेरी है और वो तो हमारे नुमाइंदा होकर जाते हैं उसको जब उनको हटाना चाहते हैं तब हटा सकते हैं रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं लेकिन जब आपको मैं ये रुई की ही बात करता हूँ तो मुझको ऐसा ख्याल आता है की आपको दोबारा तो मैं कहना चाहता हूँ वो सुना वो कपड़ा के लिए कि हम मेरे पास तो बहुत तार आते हैं, आते हैं हैं खट तो निकाला बड़ा अच्छा है हिंदुस्तान आज तो मरा हुआ सा लगता है ये तो हमारा झगड़ा चलता है उसको छोड़ो झगड़ा तो यहाँ चलता है उत्तर में चलता है वहां तो कोई दक्षिण में तो है ही नहीं आज तो खेर लेकिन जो भूख है और जो कपड़े की तंगी महसूस करते हैं वो तो सारे हिंदुस्तान में है वो तंगी तो ऐसी है कि जिससे हमें पता तो न चले कि कैसी तंगी है लेकिन तो ऐसी बुरी है कि पीछे उसमें तो करोड़ों की जान चली जाए हमें पटा भी ना चले तो ये तो बहुत कठिन बात हो गई मुश्किल की बात हो गई तो वो तो हमारे हटाना है तो हम हटा सकते हैं और मुझको बिल्कुल विश्वास है और दिन प्रतिदिन बता जाता है वो अगर अनाज की तंगी है और कपड़े की तंगी है तो हमारे हमने बनाई है वो दो में से एक भी तंगी है नहीं तो, तो में कपड़ा की तंगी नहीं है वो बताना चाहता हूँ बता तो दिया है मैंने लेकिन क्यों वो जो रुई की कांसली की बात हो गई ना तो बताता है की रुई अगर हम चाहे सबके लिए करना तो सब तो कहां से दे वो तो पैसे बहुत प्लान हो गया बड़ा करें करें तो वो कोई बड़ी बात तो हो नहीं सकती है कि तो कि अगर सब वो कपास को ढूंढकी चला दे और उसका कपड़ा बनकर पहनना चाहे वो शर्त करें और पीछे किसी के पास कपड़ा मांगे ही नहीं तो हम जितना लू है चाहिए इतना मुफ्त दे देते हैं ये कोई मुझको आश्चर्य की बात नहीं होगी बने तो लेकिन कैसे वो बने कि जब हम आज आलसी है वो आलुष्य को छोड़कर हम उद्यमी बन जाए और वो कोई इने है। उससे तो नहीं निपटता है ना सारा हिंदुस्तान को इसलिए तो बुरा बडा हिस्सा देना है अगर वो हिस्सा दें तो वो खुद ही से हम कर सकते हैं तो कैसे वो करें तो मैंने तो बताया कि तो हमारे पास सब सामान टूपड़ा है कर खाद चाहिए चढ़ खाद चाहिए वो सब है लेकिन मुझको ख्याल आता है कि इतनी इतनी शरणार्थी है उसको शरण चाहिए वो बेकार बैठे, सब सब पूछते हैं धंडा दे दो जो वकील है वो कहे कि मुझको वकालत का दे काम दे दो वो तो, तो बन नहीं सकता है कौन वकालत दी वकालत माना कि एक आदमी देरा इस्माइल खान में करता था वहां से वकालत छूट गई लेकिन यहाँ की तो वकालत तो नहीं छूटी है यहाँ वकील तो पड़े हैं वकील जितने हैं उससे कम से हम काम चला सकते हैं तो जिस जगह पे काफी से ज्यादा वकील पड़े हैं उस जगह पे नए वकील आ जाए तो उनको वकालत हम कहा से दें उनको नए मकान कहा से दें वो तो ऐसा पेचीदा काम हो जाता है कि तो वो काम गिरता है तो वो तो काम तो गिरता है लेकिन हमारा नाम गिर जाता है और हमारे लोगों को सबको धनी है तो भी और गरीब है तो भी एक ही जगह पे रहना है एक ही जगह पे रहकर पीछे वहां चौपट नहीं खेलना है वो शेतर नहीं खेलना है लेकिन उसको बैठकर कर वहां कुछ न कुछ अपने लिए काम करना है अपने लिए अगर सचमुच काम कर लेते हैं तो सारे हिंदुस्तान के लिए होता है क्योंकि अपने लिए वो काम करते हैं तो इतने लोग लाख, लोग लाख लाखों के आप लोगों को सबको धनी है तो भी और गरीब है तो भी एक ही जगह पे रहना है एक ही जगह पे रहकर पीछे वहाँ चौपट नहीं खेलना है वो शेतरंजी नहीं खेलना है लेकिन उसको बैठ कर वहां कुछ न कुछ अपने लिए काम करना है अपने लिए अगर सचमुच काम कर लेते तो सारे हिंदुस्तान के लिए होता है क्योंकि अपने लिए वो काम करते हैं तो इतने लोग लाख लाखों लोग लाख भी नहीं लेकिन लाखों लोग माना कि पैतीस लाख या तो उससे भी अधिक इतने आ गए नहीं पाकिस्तान से आए यहाँ की बात तो नहीं है यहाँ तो है भरे हैं वो लेकिन इतने आए हैं वो सब अपनी अपनी शिविर में कैंप में वो ऐसा काम शुरू कर ले तो वो तो आसान चीज हो जाती है सोई तो हर जगह पे मिल जाती है और पीछे वो सोई मिला लेकिन वो तो मामूली एक वक्त बना लिया पीछे का तो उन लोगों को काटना है मर को और स्त्रियों को कब कि जब दूसरा सब काम हो गया है तो बचा तो वो तो एक घंटा दो दो घंटा उससे भी अधिक मैंने तो बहनों को देखा है कि आठ घंटा तक काटती है उसको थकान नहीं होता है वो चरखा चीज जैसी होने की कोई जरूरत नहीं है आज से चरखा चलता है तो चरखा चला भी है लेकिन चरखा इतना कहाँ से दे आज आज कहां से मिलेगा तो, तक्ली है। तक्ली तो मिल सकती है जीतनी चाहिए और वो तकली तो लोखंड की तो बनती है उसको भी कुछ तैयारी करने में तो वकत जाता है तो बाँस की चक वो हमारे घर में बना तो आसानी से बन जाती है बनी और ऐसे ही हमने काटना शुरू कर दिया तो इतने लोग अगर काटना शुरू कर लेते तो मैं आपको कहता हूँ कि हमारे यहाँ कपड़े की तंगी तो कभी हो नहीं सकती कपड़े की तंगी एक सर से हो सकती है कि यहाँ कपासी उतानी है तब मैं कबूल करूंगा कि तंगी हुई क्यों कि कपास नहीं है तो हम कपड़े कैसे बनाए कोई हवा में से बनने वाले हैं तो इसलिए हमको पीछे कपास तो बाहर से मांगना चाहिए लेकिन हिंदुस्तान में कपास का दुष्काल कभी आया ही नहीं सारी हिंदुस्तान के इतिहास में देखोगे तो ऐसा कभी नहीं सुना है कि कपास का दुष्काल होगा कपास का दुष्काल कहाँ से है कपास तो यू पैदा हो जाता है और जितना हमें चाहिए उससे बहुत अधिक कपास पैदा होता है हिंदुस्तान में तो उसका घाटा तो आ नहीं सकता है तो जब हमारे पास कपास पड़ा है जिसमें से कपड़े हम पहनते हैं वो है सब की सब तो जब कपास पड़ा है माना के हमारे पास धान पड़ा है तो कोई ऐसा कह सकता है कि रोटी नहीं मिलती है इसलिए हम बोहो मरे अरे धान है तो धान को पीसो या तो धान को ऐसे ही उबालो और पीछे खा जाओ तो वो तो उबालने की या तो पीसने की बात हो पीछे रोटी पकाकर खा जाओ एक बहन को मैं कह दू कि आपको मैं इतने गेहूं दे देता हूँ तो वो तो भूखो नहीं मरने वाली है गेहूँ उसने ले लिया गेहूं को पीसेगी पीसने का भी कोई सामान नहीं है तो गेहूं को अगर अंगार भी मिला अंगार तो मिलनाई चाहिए तो उसको पका लेगी पका देगी ले तो हरेक गेहूँ है वो रोटी है आपकी और उसमें तो बहुत खूबी भरी है मीठा भी वोट है पकाने में कुछ देर लगती है तो नव उसमें घंटी चाहिए न कोई भी चीज़ चाहिए और वो खाने में थोड़े गेहूँ खा लिए और हमारा पेट भर जाता है क्योंकि वो तो चबाना चाहिए तो जब चबाते हैं तो उसमें से हमको पूरा संतोष मिल जाता है और पीछे भाजी वगैरह उसके साथ तो दूसरी बात है तो उदाहरण आपको देता हूँ कि हम कैसे अपना काम को चला सकते हैं तो इसी तरह से मैं एक बहन को कह दूँ कि बहन आपको कपड़ा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं तो आपको कपास ले लेता हूँ तो कपास ले लो कपास में से वो जो निकलते हैं कपास उसको निकाल लो तो एक तो वो हमारे पशु के लिए वो खुराक भी मिल जाता है और पीछे जो रुई रहा रुई को हाथ से करे कुछ झुंकी से चला दें और उसमें से पुनिया बना दे उसमें से सूट बना दे और पीछे उसमें से कपड़ा बना दें उसमें से कपड़ा बना तो करघा चाहिए तो करगा मिलना कोई कठिन बात नहीं है पुरुष भी तो पढ़े माना के जितने वो वो शरणार्थी है वो इस काम को कर लेते हैं तो एक सारे हिंदुस्तान में हवा पैदा हो जाती है कि हमारे तो अभी कपड़ा हमारे हाथ से बनाना है और नहीं तो हमारे लंगा फेरना पड़ेगा ऐसा सुंदर शुभ अवसर हिन्दुस्तान में अगर आज आ सकता है और जिस काम की ओर हमारा ध्यान चला जाए तो मैं आपको कहता हूं कि आज तो एक शहर भर गया है और फैल रहा है अभी भी वो शहर नहीं होगा इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है तो एक खूबी की बात है यू भी मेरे को तो इरादा तो करता था लेकिन ये हमारी लेडी माउंट बैटन है ना वो तो शादी औरत है तो वो फिर वो तो फिरती रहती है जब मौका मिलता है तो गई थी तो ये कुरुक्षेत्र में जो कैंप चलते है वहां भी दूसरी जगह पर ये कई कैंप में गई ऐसा नहीं है लेकिन वो तो बहुत बड़ी शहर सा हो गया ना दो लाख की आबादी हो जाती है और पीछे बैठती जाती है तो उनको मिला तो सबने कहा कि वो वो महात्मा कहाँ बैठा है छुप गया है कि कभी भी हम उसको देख सकेंगे क्योंकि वो मोहब्बत पड़ी है गुस्सा तो आवे लेकिन वो मोहब्बत है वो गुस्सा को भी चिखा जाती है गुस्सा तो यूं आवे कि महात्मा पड़ा है वो तो पंजाब का बन गया पंजाब में रहा है हम हमारे पास से इतना शूट कटवाया ये किया वो किया अब भी क्यूँ उसके झंडा होते हुए इतनी परेशानी में हमको पढ़ना पड़ा उसमें वो गुस्सा निकले लेकिन वो तो समझते हैं ना कि महात्मा है कौन वो तो अल्पात्मा है वो कोई ईश्वर थोड़ा है उसके पास हुकूमत नहीं है कुछ नहीं है उसके पास एक भरी है वो तो सबसे ऊंची है ना घाटी है वो लड़की सबसे ऊंची प्रेम से गए वो मेरे पास तो पड़ी तो इसलिए उस प्रेम का बंधन जो रहा है तो बहने हैं भाई लोग है पिता है छोटे छोटे लड़के हैं सब के दिखा गांधी को तो भेजो देख तो ले देखकर वो कर तो कुछ नहीं सकता है तो वो कहती है मुझको आज आई कि अभी तो तुम्हारे इतना तो करना ही चाहिए मैंने तो लोगों को कह दिया कहा मैं भेज दूंगी भेज सकती है आखिर में वो तो भाई की बीबी है आज भाई नहीं रहे तो क्या वो तो हमने वाहरला ने सरदार ने सब ने उनको कहा कि आप भाई मिल जाते हैं तो कोई हमारे खालिम तो नहीं मिल सकते तो आप यहाँ रह जाए अब पहले पहला हमारा गवर्नर जनरल हम किसी को बना तो सकते हैं लेकिन आप ही के हाथ से ये सब चीज बनी है और अभी तो काफी बाकी पड़ी है तो आप यहाँ रह जाए हमारे खादिम बन के तो अच्छा है तो वो रह गई तो पीछे उनकी भी तो वो तो चीज तो पड़ी है उसमें तो वो कह कर तो सकती है ना मेरे तरफ तो से भी कि अच्छा मैं उसको भेज देती तो उसको कहा तो मेरे पास आ गई और पीछे मुझको कहा कि अभी जाएगा तो अच्छा है तो मैंने उसको कह दिया तब कब जाएगा हुई तो वहां तो वो तो ये लाउड स्पीकर तो है ही नहीं। और मैं जल्दी न जाऊ तो हमारे बीच में कांग्रेस कमेटी आ जाती है वो छोड़कर तो नहीं जा सकता तो आठ दिन चले जाते हैं शायद जाले भी तो उसके बाद जाना वो भी अच्छा नहीं है तो ऐसा तेज हुआ भले बाद में जाऊ लेकिन यहाँ से ही इस के में उनसे बात बात लेकिन उसके लिए वहां कुछ होना चाहिए, तब तो तो तो हो सकती है, तो कर उसमें कुछ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज ही तो मैं कह दूंगा कि इतनी मोहब्बत से वो खींचते हैं, इतनी मोहब्बत से वो तो पानी भी मुझको बुलाते है पानीपत तो जाऊंगा पाँच छोटी दादाद है उनको मैं मिल सकू वहाँ बड़ी काफी मुसलमान परे, परेशान है लेकिन वहाँ जो मुसलमान है वो भी बुलाते हैं जो वहाँ पानीपत में रहते हैं वो हिंदू भी बुलाते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो आपस आपस में मिलजुल कर रहने वाले हैं कब वर्षों से रहे हैं अभी क्यों हो गया है वो तो ईश्वर की खूबी है हम पागल बन गए हैं इसलिए वो भाई भाई है वो वो जुदा बन जाते हैं दुश्मन से बन जाते हैं दुश्मन तो बने भी नहीं है तो भी ऐसा हो गया तो पीछे बुलाते हैं कि आज जाए तो आ जाए तो मैंने कर लिया है थे कि मैं चला जाऊंगा कोशिश करूंगा और वहाँ तो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं चला जाऊंगा तो कोशिश करूंगा करूँगा तो सोमवार को तो वहाँ जाना और पीछे वो ए, ए, ऐसे यंत्र से उन लोगों के साथ बात कर लेना कुरुक्षेत्र में और पीछे कुरुक्षेत्र में ये सब काम कांग्रेस का निपट जाए तो पीछे वहाँ जाना वो मेरा प्रोग्राम है तो आपको मैंने कह दिया और आपके मार्फट से वो भी सुन सके तो अच्छा है बश